अमर कंटक लेखक राजेंद्र अवस्थी कभी कभी प्रति दिन के व्यस्त जीमन से ठक कर लोग छुटिया मनाने के लिए प्रकृति के सुरम्य स्थानों में जाया करते हैं ऐसे रमणीय स्थानों में अमर कंटक भी एक है अमर कंटक मध्य प्रदेश में वनों से घिरा हुआ एक पर्वतीय स्थल है धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहां से नर्मदा नदी निकलती है प्रतिवर्ष हजारों यात्री नर्मदा कुंड में स्नान करने और मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं घने जंगल में होने के कारण पहले यहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी किंतु अब यह मार्ग दुर्गम नहीं है कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड नामक एक रेलवे स्टेशन है यहां से अमर कंटक के लिए बस जाती है लगभग 40 किलो मीटर लंबे इस बस मार्ग के दोनों और का प्राक्रतिक संदर्य इतना मनोहर है कि यात्री कहीं भी नहीं ऊबता कहीं रास्ते के दोनों ओर लंबे लंबे साल वृक्ष के सघन वन मिलते हैं तो कहीं कलकल -कल करते हुए किसी पर्वतीय झरने से मुलाकात हो जाती है महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है यक्ष आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यह आम्रकूट विंध्य परवत माला के पूर्वी हिस्से में है, इसी कोने पर अमर कंटक स्थित है, इसके बाहरी हिस्से में आम के पेड़ ही पेड़ हैं और भीतरी हिस्से में कटीली झाड़ियां ही झाड़ियां इन्हीं वनों के बीच एक कुंड से नर्मदा नदी निकलती है यह कुंड घने व्रिक्षों से घिरा हुआ है प्रति दिन हजारों परियटक इस कुंड में स्नान करने आते हैं यहां गस्मी ग्यारहवी शताब्दी में बने अनेक मंदिर भी है इनका निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था इन मंदिरों से उनके कला प्रेम की अच्छी जानकारी मिलती है नर्मदा कुंड के पास पत्थर का एक हाथी भी बना है उसके पेट के नीचे बहुत कम स्थान है यात्री अक्सर उस पेट के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं कुंड से निकलने के बाद 1 किलोमीटर तक नर्मदा की धारा अदृश्य सी रहती है फिर वह एक ख्षीन धारा के रूप में प्रकट होकर समतल भूमी पर धीरे धीरे बहने लगती है, लगभग 6 किलो मीटर तक बहने के बाद, नर्मदा सहसा अप 50 मीटर की उंचाई से नीचे गिरती है। इस जलधारा को कपिल धारा कहते हैं इस जलधारा की फुहारों के लिचे बैठ कर नहाने में बड़ा आनद आता है थोड़ी दूद चलने पर दूध धारा आती है यहां दूध की तरह गिरती सफेद जलधारा में बैठ कर यातरि अपनी सारी थकान मिटाते हैं इस स्थान की सुन्दर्ता देखते ही बनती है। नर्मदा कुंड से लगभग तीन किलो मीटर दूर एक और विशेश स्थान है। इसे सोन मुडा कहते हैं। एक रिक्ष के नीचे एक छोटा सा गड़ा है इसी गड़े से कुल बुल करता हुआ जल उपर निकल कर बहा बहता है कुछ दूर बहकर इसी जल से एक नाला बन जाता है और आगे जाकर यही नाला एक बड़े नद का रूप ले लेता है इसे सोन নদ कहते हैं जिसका प्राचीन नाम सोनभद्र है नर्मदा के साथ सोन का नाम उसी प्रकार लिया जाता है जिस प्रकार गंगा के साथ यमुना का परंतु नर्मदा और सोन के पास-पास बहने पर भी गंगा और यमुना की भांति उनका मिलन नहीं हो पाता शून अथवा शून भद्र को पुरुष माना जाता है और नर्मदा को स्त्री इन दोनों का मिलन न होने के बारे में निम्न लिखित कथा प्रचलित है बहुत पुरानी बात है शोन भद्र और नर्मदा का विवाह कोने वाला था विंध्याचल यह विवाह करवाना चाहते चुँ विवाह की सारी तैयारियां हो चुपी थी परंपु किसी कारण नर्मदा ने इस विवाह से इंकार कर दिया और रूठ कर दूसरी दिशा में बहच दिया रास्ते में पुरोहित और नाई ने परवत का रूप धारण करके उसको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नर्मदा ने उनकी बात नहीं मानी वह दूसरी ओर बह गई और इस तरह दोनों का मिलन कभी नहीं हो पाया इसी लिए ये दोनों नदियां अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं अमर कंटक से लगभग 12 किलोमीटर आगे कबीर चौरा नामक एक और प्रसिद्ध स्थान है कबीरा यहां पेड़ों की सघन छाया के नीचे एक चबूत्रा बना हुआ है जो पर पीर ना जानी है चबूत्रे पर दो पद चिन्न कहा जाता है कि ये महात्मा कबीर के चरणों के निशान है कबीर अपने कुछ शिश्यों के साथ यहां कुछ समय तक रहे था अमर कंटक एक छोटी सी बस्ती है यहां के निवासियों का मुख्य धंधा पशुपालन है चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होने के कारण यहां की जलवायु नम है यहां बरसात के दिनों में खूब पानी बरसता है अमर कंटक के बनों में बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। गुल बकावली और चमेली के फूल यहां खूब होती हैं। अमर कंटक के आसपास छोते छोते गाउं हैं। घने वनों के बीच बसे गांवों में आदिवासी लोग रहते हैं इन आदिवासियों में गोंड और बैगा प्रमुख हैं भारत की आदिम जातियों में गोंडों का विशेष स्थान है ये लोग खास तौर से नर्मदा की घाटी में रहते हैं मध्य प्रदेश के इस भाग में कभी गोंड राजाओं का राज था रानी दुर्गावती ने गढ़ मंडला में राज किया था गढ़ मंडला नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट ही है यहां दुर्गावती का बनवाया हुआ एक किला अब भी है उनके पति राजा संग्राम शाह के बनवाए किलों के अवशेष भी यहां मिलते हैं बेगा आदिवासी भी अमर कंटक के आसपास रहते हैं इस जाति के पुरुष कमर में एक छोटी सी लुंगी बांधे रहते हैं और बेगा स्त्रियां कमर में एक छोटी सी धोती बांधती हैं बेगा लोग शेर को अपना भाई मानते हैं वे अपने घरों के सामने पत्थर की एक मूर्ति रखते हैं रोज रात को उस मुढ़ी में पानी भर देते हैं उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आएगा और मुढ़ी का पानी पी जाएगा गांव चाहे गोंडों के हों या बैगाओं के शाम से ही भरे हुए से दिखाई देते हैं दिन में तो ये लोग पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं जब शाम को ये लोग गांव में इकट्ठे होते हैं तो नाचने गाने में खो जाते हैं विशेष पर्वों के समय विशेष नृत्यियों का आयोजन होता है इनके नृत्य समूह नृत्य होते हैं गरमा शैला और रीना इनके मुख्य नृत्य हैं कर्मा नृत्य में स्त्री पुरुष साथ-साथ भाग लेते हैं शैल केवल पुरुषों का नृत्य है और रीना केवल स्त्रियों का गोंडों का युद्ध नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है बैगा और गोंड शिकार के शौकीन होते हैं अमर कंटक की पहाडियां शिकार के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है यहां शेव कीता हिरन बारा सिंगा खरगोश और जंगली मुर्गे बहुत पाए जाते हैं शिकार तीर कमान से किया जाता है यह आदिवासी है बड़े पक्के निशाने बाज होते हैं और बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर लेते हैं अमर कंटक पहुँचकर वहां की प्राकृतिक सुंदर्ता के साथ-साथ वहां के लोगों के रहन सहन और खान पान के तौर तरीकों को भी एक बार अवश्य देखना चाहिए भाषा जगत इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ सुरेश पांडे परियोजना समन्वय प्रभुदयाल खट्टर ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन और दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम निर्देशन रमेश रानी शर्मा यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया है।